भक्ति व ज्ञान का लक्ष्य एकत्व यह सीमित अहंता का जो समर्पण है यह आत्मनिवेदन है हमारे महाराज कहा करते थे कि भक्ति में और ज्ञान की प्रक्रिया में क्या अंतर है कहते थे देखो भक्त पहले निन्यानवे को सौ मान लेता है सियाराम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी अपने को अलग करके रखा है तो निन्यानवे को सौ माना कि नहीं वो कहता है कि हमारा भगवान पूर्ण है पर अपने को अलग करके रखा है अपने को अलग करके रखा है इसका मतलब निन्यानवे में सौ की दृष्टि करता है और जब अपने को समर्पित कर देता है तो वह भी पूर्ण हो जाता है उसका भगवान भी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण मदह पूर्ण विदम पूर्णाद पूर्ण मुदच्य तभी जो है एक शरणम मामेकम शरणम व्रज एक परमेश्वर के स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है श्री धातु हिंसात्मक है वह सीमित अहमता का नाश करने वाली है इस प्रकार शरण शब्द है जो हमारी सीमित अहमता का नाश करके हमको भगवत स्वरूप प्राप्त कराता है और ज्ञान में एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेता है एक को पकड़ लेता है और फिर जो भी दिखता है उसको उसमें बाधित करता है एक में निानवे को मिलाना ज्ञान है और निन्यानवे में एक को समर्पित कर देना भक्ति है दोनों में स्थिति यही होती है सौ स्वपूर्णत्व की प्राप्ति यही स्थिति है वहाँ भी नैति नैति करके तत्व में प्रतिष्ठा है और यहाँ भी नैति नैति करके भगवत शरणापन्नता है जिसने साधनों को हमने पकड़ा था जितने साधनों को हमने पकड़ा था भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज अधर्म तो पहले ही छूट गया जो कर्मकांड का धर्म लिया वह भी परीक्षा के समय में ही छूट गया अब भक्ति के लिए जो आधार बनाया वह भी छूट गया और उसके कारण जो भगवान का अनेकत्व था वह समष्टिगत उपाधि भी छूट गई और व्यक्तिगत उपाधि भी छूट गई और जब यह छूट गई तो मामी कब्जरल जा यह पूरा हो गया अब भगवत शरणागति पूरी हो गई यही भगवत शरणागति का रहस्य है और यही उसकी अनुभूति है बिना इसके आप परमेश्वर को एक नहीं कर सकते अब दोनों तरफ से संपूर्ण उपाधि छूट गई इसका फल आप भगवत स्वरूप हो गए और जैसे किसी भी कर्म का संपर्क आत्म स्वरूप में नहीं है इसी प्रकार आप सबसे मुक्त हो गए संसार से मुक्त हो गए इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं यही जो स्थिति है इसी का आचार्यों ने भिन्न भिन्न भिन प्रकार से अर्थ निरूपण किया है और भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने इसी का अर्थ किया है कि यही सन्यास है सर्वधर्मों का परित्याग ही सन्यास है संपूर्ण ऐषणाओं का साधन का परित्याग ही सन्यास है और यह संन्यास जब हो जाता है तब भगवत शरणागति प्राप्त हो जाती है आत्मनिष्ठा प्राप्त हो जाती है यह शरणागति का रहस्य मैंने बहुत थोड़े शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास किया इसमें बातें तो बहुत हैं स्तर बहुत हैं पर मैंने संकेत मात्र आपको कहा यह बता दिया कि नेति नेति के द्वारा जो सिद्ध होता है वही शरणागति से सिद्ध होता है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं क्योंकि यह उपनिषद है और उपनिषद का भी अत्यंत रहस्यात्मक अंतिम मंत्र है यह आपको ज्ञान में प्रतिष्ठित करने वाला मंत्र है इसमें कहीं भी संशय नहीं है आप और विचार करके देखिए आपको वेदांत में भी क्या करना पड़ता है सर्वधर्मान परित्यज्य आप अभी किस पर जी रहे हैं शरीर के धर्म को लेकर के जी रहे हैं वाणी के इंद्रियों के धर्म को लेकर के जी रहे हैं इसी पर आप खड़े हैं यही तो अज्ञान उत्पन्न कर रहा है भले ही आपने मन को संस्कारित कर लिया है इंद्रियों को संयमित कर लिया है पर इसी के आधार पर आपकी शांति टिकी है पर निश्चल शांति देने में यह कोई भी समर्थ नहीं है क्योंकि यह मृत्युग्रस्त है सर्वधर्मान परित्यज्य जब इदम करके दृश्यमान सम्पूर्ण जगत के धर्म का आप परित्याग कर देंगे उस उपाधि का आप परित्याग कर देंगे तभी क्षेत्रज्ञ तत्व में आपकी स्थिति होगी और जब तक क्षेत्रज्ञ तत्व में आपकी स्थिति नहीं होती है तब तक मुख्य ज्ञानोदय आप में नहीं होगा व्यक्ति को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए एक कवि कहता है गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे वह अपने मन को समझाता है हम अपने मन को नहीं समझा पाते यह हमारे अंदर दोष है मन के अनुसार चलते हैं पर मन को तर्क के द्वारा शास्त्र के द्वारा समझाते नहीं वह कहता है कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे इसलिए ए दिल तू ही बेकार बस्ती छोड़ दे उपाधियों से अलग होने के लिए आपको ऐसा विचार करना पड़ेगा आपको अपनी बुद्धि को समझाना पड़ेगा कि यह असंभव है कि जगत अपनी मस्ती छोड़ दे सब अपनी अपनी मस्ती में ही चल रहे हैं तुम क्यों इनके पीछे दौड़ रहे हो तुम क्या बालक अवस्था को पकड़ पाए क्या युवा अवस्था को पकड़ पाओगे यह अपने स्वभाव में अपनी मस्ती में जगत चल रहा है इसलिए हे मन, यह बेकार बस्ती है तुम्हारा आदर तो भगवान ही कर सकता है तुम्हारा आदर जगत नहीं कर सकता है जगत तुमको खाने वाला है इसलिए जब उज्जैनी के राजा भरतिहरी को वैराग्य हुआ तब उन्होंने अपना अनुभव कहा भोगा न भुगता वयमेव भुगता मैं समझता था कि मैं भोग भोग रहा हूँ पर मैंने भोगों को नहीं भोगा भोगों ने हमको ही भोग लिया मुझे भ्रम था कि मैं राजा हूँ सभी प्रकार के भोग हमको प्राप्त है पर आज हमको समझ में आ रहा है कि हमने तो भोगों को नहीं भोगा भरतिहरी ने कहा अपने को बड़ा विद्वान मानता था पर आज संतों के चरणों में बैठने पर पता लगा कि मेरे समान मूर्ख कोई नहीं था हमारी विद्वत्ता का कोई उपयोग नहीं हुआ ईश्वर को हम ग्रहण नहीं कर पाए यह भर्तीहरी का अनुभव था शरीर तो जगत में रहेगा पर तू इसका आधार मत ले यह जगत सुधरने वाला नहीं है किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा कर देंगे तो लोग मुझे जानेंगे कैसे मेरी प्रसिद्धि कैसे होगी तब कवि कहता है अगर तुझे मंसूर था मशहूर होना है यहाँ तो जान दिल तेरे में अपनी तंग दस्ती छोड़ दे फिर तू सारे जगत के लिए अपने को न्यौछावर कर दे फिर थोड़े के लिए क्यों पकड़ता है फिर समस्त प्राणियों के लिए अपनी ज्ञान राशि तू न्यौछावर कर दे यदि तुमको प्रसिद्धि चाहिए तब कहा अच्छा क्या करना होगा कहा तू न बन बंदा खुदा का और खुद भी तू न बन हस्तीय उल्फत में मिल जा अपनी हस्ती छोड़ दे कहा मैं यह नहीं कहता कि तूने सदा भगवान का दास बनकर सीमित अहम बनाए रखा है इसको समष्टि में फेंक दे अपनी हस्ती को परमेश्वर में समर्पित कर दे एक भी समर्पित कर दे क्योंकि वही एक है तुम्हारी इस औपाधिक हस्ती से कुछ होने वाला नहीं है इसको परमेश्वर में समर्पित कर दे फिर तो परमेश्वर ही परमेश्वर रहेगा पर ये जगत की वासनाएं कोई रहती है कभी छठ से जब जाती है पकड़ लेती है जहाँ जगत की वासना ऊपर आई तहाँ अहंकार आ जाता है सब किया कराया सत्संग हमारा चौपट हो जाता है तब बड़ी मार्मिक बात कह दी उस कवि ने खूब तरसाया तुझे है ख्वाहिशोने अब तलक अब जरा इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे तरसती छोड़ दे कहा कि जगत की वासनाओं ने तुमको जन्म से आज तरसाया ही है तुमको कुछ दिया नहीं है तुम तरसते रह गए यह मिल जाए यह मिल जाए अब तू जरा जग जा अब कहो कि तुम तरसो मैं देखता हूँ अब हमने समर्थ की शरण ले ली है अब मैं तुम्हारे पीछे जाने वाला नहीं हूँ